मानस के द्वारा भागवत कथा का लूट पर हम सब निरंतर कर रहे हैं आज हम हाँ, अपने ही स्वरूप को नहीं जान पाते तो भगवान को दोष देते हैं हमारे भी काम नहीं है हमारे वो नहीं है लेकिन क्या हम पूछे अपने आप से कि जो मंदिर भक्ति लोग को समाप्त कर प्रभु को पाने की आतुरता लाने के लिए है कि वो सिर्फ लोग के लिए भक्ति होगी एक बहुत बड़े दानी के पास तपस्वी के पास बड़ी कामना लेकर एक दाना देता है और उन्होंने वहां उनसे याचना भी की उसने उनका बड़ा सम्मान किया खिलाया पिलाया सब कुछ किया लेकिन साथ में कुछ भी नहीं दिया भूसे की कुछ गठड़िया भरवा दें पका घर जाओ वो बड़े दुखी थे ईश्वर की तरह पूछता है और उसने मेरा इतनी सी यात्रा भी मुझ गरीब ब्राह्मण की पूरी नहीं की बड़े दुखी मन से वो चल दिए रास्ते में लुटेरों ने उसे घेर लिया कि उसकी तो तो बहुत मान लेके आया होगा क्योंकि खाली हाथ तो वो किसी को नहीं देता और वो उसकी गठड़ियां छीन कर चले गए उसको बड़ा विचित्र लगा कि भूसैन के किसका मायेगा जो ले बोले लगता है उस कृपण का भूसा भी मेरे भाग्य में नहीं था उसने उतदानी उस के लिए ऐसा सोचा और जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर सारा सामान रखा हुआ था और वो स्वयं खड़ा था वहां पर उसने कहा कि मैंने तुम्हें धन दे के इसलिए नहीं भेजा कि वो रास्ते में लुट जाता तो बहुत बार मंदिर में आके जो तुमने मांगा है तुमने सोचा किसमें तुम्हारा लाभ है लेकिन उसमें तुम्हारी सारी जिंदगी भी तो लुट जाती और तुम कुछ ना पाते योनियों में चले जाते यदि उसने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की थी तो गलत क्या किया था इसीलिए पुराने जमाने में गुरुकुल शिक्षा में कथाओं लीलाओं को सबसे ऊपर स्थान दिया गया था क्योंकि यदि मनुष्य अपने को नहीं पढ़ पाया तो वह धरती का कलंक मनुष्यता के नाम पर अभिशाप और स्वयं एक महापीड़ाओं का जीवन जिएगा और सबको पीड़ा देगा यह सबको जहर पिला देगा इसीलिए कोमल बाल्यवस्था में गुरुकुल में उसे जीवन का अमृत ज्ञान दिया जाए मन के घड़े सत्य से निष्ठा से और ज्ञान से भर दिए जाए कि वो कभी धरती का कलंक और अभिशाप न बने जहां जाए वो कृष्ण और श्री राम के जैसा मनोरम और मनोहर चरित्र लेकर सबकी सेवा में अग्रणी रहे धरती स्वर्ग हो जाए आज हम सिर्फ लोग मांगने आते हैं और ये पूर्ति नहीं हुई और वो पूर्ति नहीं हुई यही कहते हैं हम भूल जाते हैं कि तो उसने दे नहीं दिया तो हम लुट जाएंगे तबाह हो जाएंगे इसलिए वह हमको उचित समय पर उचित स्थान पर देना चाहता है क्या हम धैर्य धारण नहीं कर सकते कि हम धैर्यपूर्वक उसकी भक्ति में उसकी चरण सेवा में लगे रहें फिर वो तो अतिशय कल्याण करेगा ही भगवान वासुदेव की लीला कथा में हम हैं कि जब कौंडपुर में श्री कृष्ण में और जरा में संधि नहीं हुई सुदेव लौट में, लेकिन रुक्मी ने वही पर्दे की ओट में शिशुपाल रुक्मी के मित्र ने शिशुपाल ने पर्दे की ओट में रुक्मिणी को देख लिया था और वो बहुत काल से उसका पीछा कर रहा था उसे जबरन दबरा करना चाहता था और जो महाराज भीषम भी नहीं चाहते थे तो उसने किशुपाल ने गुटमनी के भाई बड़े भाई रुकमणी को भी साथ लिया और जरासंध के साथ बैठकर कहा कि यही मौका है मित्र तुम गुटमनी से मेरा विवाह करवा दो जरासंध ने असुरराज ने रुक्मणी और शिशुपाल के द्वारा उकसाए जाने पर महाराज भीष्म से रुक्मणी का हाथ शिशुपाल को देने के लिए कहा मनोज में सुंदर की बात करी तो वो भड़क गया ये कथा सुनाए और उसने कहा कि महाराज हम तो असुर हैं और हम तो कन्या उठा ही ले जाते हैं आपका सम्मान रखने के लिए कहा था कि आप अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल से कर दो अन्यथा भी हम असूल हो जो बढ़िया ले जाते हैं और उसके साथ ही रुक्मी ने बीच बचाव किया और कहा कि हम बिनाश में बल के भी शादी कर देंगे और इस प्रकार समझौते का नाटक किया रुक्मी ने तब महाराज ने अपने गुरु से मुद्रा ने सिखा जो उनके गुरु है राजगुरु हैं कि मेरे हृदय की दुनिया वे कौंड पर चली आई अमरवती छोड़कर भी रक्षा हो सकती है यदि हम जूझेंगे भी तो वे गायर मूली की तरफ मेरी सेनाएं कट जाएंगे क्योंकि हाँ उसने पहले ही हम सबको घेर लिया है असुरराज ने और हर औरत को ये गुलाम बना करके मिडिल ईस्ट में न बेचने में बेच देगा और फिर भी बचाई नहीं जा सकेगी उससे कहो कि जिसकी पूजा अर्चना में बैठी है संकोच त्याग कर उसे पत्र लिखे और किसी तरह ये पत्र उस तक भिजवाओ तो स्वयं महाराज भ्रीष्म के कहने पर उनके राजगुरु ने राज पुरोहित ने महाराज मुदगल ने रुक्मणि को प्रेरित किया कि वो पत्र लिखे और सभी संकोच त्याग दे और तुम तो रुपि ने वो पत्र लिखा था वो पत्र जो राम ने श्री कृष्ण को दिया कथा हमारी उन्हें पुत्र थी सुुदेव ने चिट्ठी पहले उस पथक की बहुम चर्चा कर चुके थे तो ब्राह्मण को तो उन्होंने अतिथिशाला में भेज दिया और सोम रात भर रहे भर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करें यह भी सच है कि उन्होंने और सत की यात्रा पर उनकी सहायता करने का संकल्प भी ले रखा है और एक ऐसी भक्ति जिसको मैंने नहीं, नहीं देखा है उसने भी उन्हें नहीं देखा था पहली बार पंडिनीपुरी में दरबार में उसने दर्शन पाए हैं और जो एक दीर्घ काल से उनकी अनन्य भक्ति में है तो कैसे करें? और दूसरी ओर उनके मन का यह संकोच में है कि उन्होंने तो कहा था कि उनका कोई घर नहीं होगा वो सजा देखा रहेंगी सचराचर भी उनका घर होगा और इसी व्रत को वो आज तक निभाते चले आ रहे हैं और इस वक्त कृष्ण की आयु लगभग बावन से चौवन वर्ष है यह भी याद करो जब ये दो शोभित हुए थे 25 वर्ष की आयु में जो मुखबान लोटा हुआ और फिर 18 आक्रमण जिसने जरासंध के झेले में 25 तो में 18 और जोड़ो कम से कम क्योंकि तो एक साल से पहले तो दूसरा आक्रमण वो भी जरा संध भी नहीं कर पाया होगा सेना बटोरने में तैयारेंगे उसे लगे हुए कि जब वो द्वारकाधीश सुशोभित हुए तो 50 से ऊपर की उनकी वह है आयु है उनकी जिसमें सारी जान एक ब्रह्मचारी के रूप में अटल ब्रह्मचारी के रूप में दिख जाती हो और जो हर पीड़ित और दुखी का भगवान रहा हो जिसने कभी अपने साम्राज्य के बहाने के लिए जिसने कभी अस्त्र शस्त्र धारण किए हो केवल नदी और सताए गुरु की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़ता रहा हो के उसके सामने एक बहुत बड़ा विरोधा नास नहीं खड़ा है विपरीत दुम में आ जाकर कृष्ण फंस गया है और वो मन में निर्णय लेते हैं कि रुक्मणी को उनसे बचाते देते हैं शेष निर्णय समय पर छोड़ देते हैं प्रयास करेंगे कि रुक्मणी को जरा के चंगुल से मुक्त कराकर वो अम्बावती पहुंचा दें और वासुदेव लौट लें तो उनका धर्म हो जाए और उनके संकल्प भी रह जाए ये कृष्ण के मन में विचार हैं लेकिन फिर भी वो बलराम को बताने में संकोच करते हैं बहुत संकोचित स्वभाव के वो जिन्हें आप लोग सब झूम झूम कर नचाती रहती हूँ हाँ नाटकों नाट में वो उनकी दस वर्ष की आयु तक सारी राश लिया बाल्यावस्था में है उनकी युवावस्था जर संध की लड़ाई में है और वो पुरानावस्था में ठीक है कि इतिहास का ये स्वरूप है अध्यात्म में आत्मा ही गोविंद है जोतियों को उत्पन्न करने वाला है और ज्योतियों का पान करने वाली जीवात्मा ही गोपी है तो हर दिह में गोपी और गोविंद एक साथ आज भी तो तुरास करते हैं उसी से तो सासे है धड़कने जीवन का प्रत्येक क्षण है तो आध्यात्मिक लीलाओं में आत्मा और जीव की लीला को हमने गोपी और गोविंद ने दिखाया आपको आपकी ही अंतरात्मा से मिलाना चाहा तो आपने इतिहास को भी गाली दे डाली नहीं सोची समझी ये दो विपरीत तरह दल है अलग अलग है ये वो गो मोपी गुणुप करने वाली ज्योतियों का पान करने वाली जीवंत होने, होने वाली जीव गोपी और गोपाल ज्योतियों का पालन करने वाला आत्मा गोपाल है क्या हर शरीर में जीव और आत्मा नहीं है बोलो जहां गोपी है वहां गोपाल है आपने उस पवित्रभाव का अनादर किया है जब आपने उसको विषयों में देखना चाहा है आसक्तियों में खोजना चाह आपने गाली दी है भगवान को देर बिना कुछ बताए ब्रह्म मुहूर्त में अकेले नितांत अकेले कुंडपुर की औत लेकर ब्राह्मण के साथ चल रही व जब वे कुंडलीपुर की सीमा में पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण को रथ से उतार दिया और स्वयं अकेले स्वयं रथ हार हुए सारथी को भी लिया क्योंकि जीवन सारथी का भी मूल्यवान होता है ये भी कृष्ण में हो सकता है और किस में हो सकता है और जब वहां पहुंचे तो रुक्न वही मिल गए दुआ पढ़ी और कहा कि यह तो कैसे चले आए तो भगवान ने सह ही कहा कि रुक्म हमने सुना है तुम अपनी बहन का विवाह कर रहे हो हमने सुना है कि तुम अपनी बहन का विवाह कर रही हो तो संगल की शोभा के लिए हमें भी तो आगमन था कर रहे हैं हमने संदेशा भी नहीं दिया तो, तो क्या हुआ मैं तो तुम्हारा स्वजन हूं अरे तुम मेरी बुआ के ये तो लगती है तुम तो। दूर के रिश्ते से हम संबंधी तो हैं बहुत दूर का रिश्ता है तो मैं तुम्हारी शोभा के लिए सोजन बुलाए जाते हैं तो मैं आ गया तो, इसमें तो इतने कुपित क्यों कहने लगे नहीं तुम तो यहां से चले जाओ हम कोई नहीं कर रहे हैं तो कहा तो क्या असुर की तरह अपनी बहन का जबरिया विवाह कर रहे हो बोला हम कर रहे हैं तो कहा तो उचित है कहा उचित अथवा अनुचित हम नहीं जानते तुम तो यहां से चले जाओ और रुक्मी ने अपशब्द कहे वासुदेव का अपमान किया नारायण हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लौट के चल दिए थोड़े ही देर पर उनको रूपमक मिला रूपमणि कहा छोटा भाई उसका नाम क्या है रूपमक है रूपमक ने कहा कि वासुदेव आप लड़ना न रोकें आप अम्बावती चले जाए और वही प्रतीक्षा करें श्री कृष्ण रथ घुमाया और वे अंबावती जो अयोध्या है जहां कोई युग नहीं हो सकता है श्री कृष्ण अंबावती में चले गए और अंबावती में ही परकोटे के बाहर एक पत्थर की गुफा में एक पत्थर की शिला पर पांच दिन और पांच रात श्री कृष्ण महा उनकी प्रतीक्षा करते रहे गुफ हैं। मालूम नहीं हमारे इतिहासकार क्यों भूल गए कि इस की कथा आज भी धरती पर लड़ोर छे हुए और पांचवें गुणवी पूर्ण देश में राजभी राजगुरु मुडवल और कुछ गुप्तचरों के साथ छात्र धारण किए अक्ष सैनिकों को धोखा देते हुए पंडनीपुर से निकलकर पंड में कृष्ण के समुखस्त हुई रात्रि के समय महाराज भ्रीजमठ ने कृष्ण की आरती उतारी चाँद हुए और उनसे कहा कि गुरु जनसंघ ने हम सबको जी रखा है और हम लड़ने की स्थिति में भी नहीं है क्योंकि उसकी सारी सेनाएं किले और साम्राज्य के भीतर प्रवेश कर चुकी है वे सशस्त्र हैं और हमारे सैनिक तैयार तो भी नहीं हैं। फंस गई हैं और शिशुपाल जबरिया जब से विवाह करना चाहता है वो हाथ दाह कर लेगी लेकिन शिशुपाल का कदापि वरण नहीं करेगी हमने उनको तैयार कर लिया है कि वो यहां आज्ञा देने के लिए अंबा देवी से अपने को देवी से आदेश लेने आएगी वोहन वो, वो यहीं जब आए आप उसको लेके तत् द्वारिका चले जाना और बोते हुए उन्होंने भगवान के हाथ में डोरी बांधी और पांच सिक्के रख कर दिए बोले इसको मेरा कन्यादान समझना अब कृष्ण आवाज अवाक कि वो तो, तो केवल तो बचाने आए थे और तो कन्यादान भी कर दिया और सदा का संकोची कुछ बोल नहीं पाया उस रोते पिता की पीड़ा जो कि उसके मुंठों को ही सीज और वे उसी प्रकार होते हुए वापिस चले गए इससे पहले जब कृष्ण वहां से निकले थे बीज की कथा लेने और दूसरे दिन कृष्ण सुधर्मा सभा में नहीं आए क्योंकि वो तो पंडनपुर चल दिए थे और जब सुधर्मा सभा के अध्यक्ष ही नहीं पढ़ा तो उनको खोजते हुए बलराम जब उनके महल में गए तो कृष्ण का तो वहां कोई पता ही नहीं था खाली द्वारपाल जो सैनिक था उसी ने बताया कि वो ब्रह्म मुहूर्त में एक ब्राह्मण के साथ अकेले रथ लेकर के इस दिशा की ओर चले गए थे इससे अधिक वो कुछ नहीं जानता फिर वो ढूंढते आए कि उनको रुक्मिनी का रो पत्र मिल गया वो चिट्ठी मिली। तो वो शीघ्रता से सुवर्णा सभा में पढ़ारे बलराम और उन्होंने वहां सभी सदस्यों से कहा अनर्थ हो गया है उसने हम सबको अपने भोले संकोच के कारण हमें बताना भी उचित नहीं समझा और अकेला रुक्मणी का उद्धार का नहीं चला गया है जबकि वहां सारे असुर राजा हैं और स्वयं अशुर जहां संद भी पूरी सेनाओं के साथ बैठा हुआ है इसलिए सभी द्वारिका पाल जो स्व है राजा हैं सभी अपनी अश्वारओं के साथ तीव्रता से सेपुर की ओर चले फौजी जल्दी से आगे बढ़े कहीं वो अकेला उसे जाए, और तीव्रता से वहां से भी से कृष्ण के पीछे कुंडीनपुर की ओर बढ़ने लगी और इधर कृष्ण से मिलने से पहले जब महाराज भीष्म को और मुदबल को ये सूचना मिल गई कि कृष्ण पढ़ार चुके हैं और वो अम्बावती हैं, तो उन्होंने राज ज्योतिषियों के साथ शोर मचा दिया है राज ज्योतिषियों में इन दोनों के ग्रह नहीं मिलते हैं इसलिए विवाह नहीं हो सकता शिशुपाल का और रुकीमणि का विवाह नहीं हो सकता है उग्र हो गया बोला अगर नहीं हो सकता है तो मत करो हम ऐसे ही उठाए लिए जाते तो महाराज भीष्म लगे उनका हम ऐसा कदा देने होने लेंगे तो कहा तो पूछना भी करो कहा ज्योति कह रहे हैं कि तो दोनों किसी एक की मृत्यु अवश्य भावी है तो हम शादी कैसे करते हैं वो तो मरती है तो हम लाश उठा ले जाएंगे शादी करो ने कहा कि एक मार्ग है जो बता रहे हैं कि यदि कुल देवी अंबा स्वयं अकेले में राजकुमारी को आशीर्वाद दे दे सौभाग्यवती होने का तो वो नहीं हो सकता है जरासंध नहीं माना लेकिन जब सबने मनायापाल ने भी कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है मान जाओ तो जरा मान गया लेकिन शर्त यही रही कि कौडिन्यपुर नरेश नहीं जाएंगे वो एक प्रकार से परोक्ष बंदी रहेंगे केवल रुक्मिणी अपने भाई रुक्मी के साथ और दो दासियों के साथ जाएगी और बाकी सारे असुर राजा जो हैं अपनी अपनी सेना की टुकड़ियां लेकर के उनके साथ अम्बावती जाएंगे और अम्बावती में उन्हें शस्त्र धारण करके प्रवेश करने की आज्ञा होगी महाराज मुदबल जो राजगुरु थे वो भी मान गए ठीक है भाई चलो हो गया राजगुरु ने पहले से ही सारी योजना बना रखी थी और कृष्ण को बता भी रखा था कि मूर्ति के पीछे निकलती है और इसी द्वार से रुक्मिणी आएगी और गोविंद आप उसको लेके चले जाएगा और आज भी सामना इतिहास बढ़ रहा है प्रश्न रुक्मणी का अपहरण किया था झूठ कितनी बदी हो जाता है कि सत्य को भी चुखला देता है रुक्मणी हरण उद्धार के स्थान पर जबकि अपहरण असुर करना चाहते थे न ही कृष्ण तो जानता भी नहीं था उसे देखा भी नहीं था तो जब सब मान गए तो महाराज मुर्गल ने रुक्मिणी को सारी योजना उनक से बदला दी थी और सेविकाओं को भी बदला दिया था कि कहीं उन्हें प्राण न बनाने पड़े तो कहीं तत्पर ही उन्होंने कहा वो रुक्मिनी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो साथ चली गई अंबाबाद में पहुंचकर सारी सैनियों ने मंदिर को घेर लिया गड़ी के ऊपर भी पहरेदार खड़े कर दिए गए मूसराधार पानी बरस रहा था तो सैनिक फिर नीचे उतर हुआ और बाबर चमक और गरज रहे थे तो सैनिक नीचे हावे, थोड़ी आड़ के उन्होंने परकोटे की दीवानी छोड़ दी ऐसे ही सुनिए रुकमणी के मंदिर में घुसी और द्वार बंद हो गए दोनों द्वारा पहले पर खड़े हो गए कि रुक्मणी एकांत में ही देवी से आशीर्वाद लेगी यही आदेश है गुरुदेव का तुमने मंदिर को भी घेर लिया ये भी आश्वत है रुक्मणी ने मंदिर में, में जाते ही वो कपाट हटाया और गुफा के रास्ते से रुक्मिणी धन निकली जब वो परकोटे से बाहर हुई तो एक विशाल काय बरगद के पेड़ के नीचे उसने आजान बहु श्री कृष्ण को देखा वो बहुत छोटी थी गोविंद बहुत लंबे थे देखा डई हुई फैंकती हुई आई और उसके हाथ में जो महिला थी उसने उछल के गले में डाल दी और फिर वो फूट फूट के रोने लगे भगवान ने उसे सांत्वना दी और उन्होंने लकड़ी का पुल पार किया जैसा कि महाराज ने कहा था और अपने छिपाए हुए रथ को उन्होंने बाहर निकाला रुकमणि को बिठाया और बाण से उस पुल को ध्वस्त कर दिया जिससे सैनिक इधर से पीछा ना करें और कृष्ण व्रत को लेकर आगे बढ़ गए जोर की पुरी के टूट कर गिरने की आवाज को बुझ लोगों ने बादलों की आवाज समझी सैनिकों ने बादल गरजने लग गए ना हरि नाय सैनिक हो गए उसी ही सबका आवाज तो ठीक रही है ना हाँ एकदम ठीक आ रही है आवाज उसी बादल की गर्जनी की आवाज समझा और रथ लेकर श्री कृष्ण निकल गए काफी समय हो गया तो उसने रहा नहीं गया और जरा संघ ने कहा कि दरवाजा खोलो सेविकाओं ने कहा द्वार नहीं भुलेगा जरा संघ ने उन्हें उसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर दिया जब नई वृत्तियां अशुर होती है तो हमारी दया मनता इंसानियत सब मर जाती है और उनके लाशों के चार चार टुकड़े करके और दरवाजे को तोड़ करके वो भीतर प्रवेश किए देखकर रुकमान तो मह तो है ही नहीं और फिर जो भी उसे पूछा के रास्ते से भागे बड़ी शक्ति सी थी वो भी भागे और जब उस पार आए तो वहां तो कुछ था नहीं बहुत दूर पर एक हल्की सी आवाज पहियों की बता रही थी और घोड़े के टापो की कि रुक्मिनी को कोई उड़ा करके लिए जा रहा है सन महाक्रोधित में उठा और उसने कहा कि रुक्मी तुमने और तुम्हारे पिता ने हमारे साथ विश्वासघात किया है मैं कौंडपुर को नेतना बुद्ध कर दूंगा और सबको बंदी बनाकर गुलाम बनाकर बेच दूंगा रूपणी ने कहा ये जरूर कृष्ण की चाद है मांगा जरासन मैं आपको वसन देता हूं यदि मैं अपनी बहन को अभी छुड़ा करना लाया तो मैं कभी लौट कर विदर्भ नहीं जाऊंगा कुंडली पुल तो नहीं जाऊंगा उसने उसी वक्त सेना की टुकड़ी ली और कृष्ण का पीछा नदी में घोड़े डाल करके पार करके वो करने लगा पुल तो टूट चुका था और थोड़ी दूर पर जाकर के उसने तीव्र अश्वारो से चोर रास्तों से भागता हुआ पहाड़ी रास्तों से उसने कृष्ण को घेर लिया ले, क्योंकि उसको तो चप्पे चप्पे से उसको अनुभव था वो तो युवराज था और घेर करके उसने कहा वासुदेव ये कैसे चोरों की तरह मेरी बहन का अपहरण करके लिए जा रहे हो कोई असुर अपहरण की बात कहे रुकने कहे तो समझ में आती है लेकिन भक्त समाज कहे तो आपको कैसा लगेगा कर कहा रुकनी ही असुर की तरह अपनी बहन को बेच रहे थे शिशुपाल के हाथ उसे सुंदर को भी कहा नहीं दे रहे थे मुंह से ये नहीं देते, कह रहा मेरी बहन को नीचे उतार दो रथ से और हाथ जोड़कर यहां से चले जाओ मैं तो, नहीं तो नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तो भगवान ने उसको तो डर गई क्योंकि वो बड़ा वो कारणी अत्याचारी था बचपन में भी उसने रुक्मिणी को बहुत सताया था वो उससे सदा भयभीत रहती थी। रुक्नी से भी अपने भाई से... तो उन्होंने कहा ठीक है युद्ध के लिए तू भी तैयार हो जा और थोड़ी ही देर में उन्होंने उनके सारे सैनिकों को उसके अब उसके रथ को उसके अस्त्र शस्त्र को काट कर और उसको धरती पर पटक कर उसकी छाती पर पैर रखकर घुटना दबाकर भगवान बैठ गए कि रुक्मी अब क्या कहता है और तभी नदी के दूसरी तरफ से बलराम की बादलों की जैसी गंभीर गड़गड़ गरजती हुई आवाज आई कि कन्हैया ऐसे छोड़ना मत इसके बीच टुकड़े करना तो जो कृष्ण ने पलट के देखा तो पीछे बलराम खड़े थे पूरी सेना तो क्योंकि मार्ग में गुप्चरों ने सूचना दे दी कि कृष्ण कौंडपुर में नहीं अंबावती में हैं तो ये सारी ऐश्वर्य सेनाएं इधर बढ़ाई थी तो कृष्ण ने देखा और तब तक नदी पार करके उसकी सेनाएं भी आ गई सो छोड़ना नहीं है अब वासुदेव बड़े हसमंजस में पड़ गए वे जानते थे कि बलराम का कहना न मानने का क्या अर्थ होगा लेकिन वो फिर भी मार तो नहीं सकते थे तो फिर कहा कि कह तो रहा हूं सुनता क्यों नहीं जब गुर्राह करके बलराम ने कहा तो उनका दाऊ इसकी बहन रथ में बैठी हुई है कैसे मार दू इसे तो बेखा रथ की तरफ रुकमणी वहां कांप रही थी देखा तो हंस दिए बोले हाँ हाँ ठीक है मारो मत इसे लेकिन इसकी पंचशिखा तो करो किसी भी राजा के हारने के बाद उसकी पंचशिखा मतलब पांच धारियां बना करके उसे अपमानित करना और उसकी दाढ़ी नोचना यह घोर अपमान माना जाता था क्या इसकी पंचशिखा करो और इसकी दाढ़ी नीचे नोचो को लगाया गया इतना झंडी किया तो ये मार देगा तो उन्होंने पंचशिखा करी रुकने की और उसकी दाढ़ी के बाल भी नोचे कहने लगे रुक्मी तू क्या समझता था कि तू ने से भी जीत पाएगा अकेले कृष्ण से भी धरती का कोई भी योद्धा इसे जीत नहीं सकता है क्या तू जानता नहीं था कृष्ण तुम जाओ तो कृष्ण को लगा कर अगर छोड़ दिया तो इसका स्वभाव है गाली बघने का ये गाली बघेगा और बलराम तुरंत मार डालेंगे को तो उनका दाऊ अगर आप कहें तो मैं इसको साथ लेता जाऊं क्योंकि बड़ा भाई भी तो कन्यादान कर सकता है और फिर धीरे से शर्मा के कहा इनके पिता पांच सिक्के देकर के और मेरे हाथ में बांध गए कन्या धान कर गए हैं जलते करके संकल्प कर गए तो बड़े जोर से ऐसे बलराम बोला आया तो माना तो तू बलराम विवाहित थे ये नितांत ब्रह्मचारी थे तब तो तो। बोले तब ले जाए थे और कृष्ण ने रुक्मी को उठा लिया और ले जाकर के रख के खंभे के साथ बांध दिया और रथ हाथते हुए उन्होंने कि दाऊ सारा कौंडपुर जरा की सेनाओं से घिरा हुआ है देखना महाराज भेषमत का अहित ना हो जाए आप वहां जरूर जाइएगा और कृष्ण को लेकर के अपार हो गए तब तक दूसरे रास्तों से विपरीत दिशा से जरा संत शिशुपाल भी अपनी सेना के टुकड़ों को लेकर के बाकी असुर राजा भी आ रहे थे दोनों सेनाएं अचानक आमने सामने आ गई तो बलराम ने कहा महाराज जरासन माता मैं प्रणाम करता हूं आप ही ने कहा था ना कि हम सदा युद्ध करेंगे देखिए हम आ गए हैं आप शंख उठाइए हम आरंभ करें तो जरासंध ने देखा उस पहाड़ की जैसी चौड़ी छाती वाले बलराम को जो एक चट्टान के जैसा दिखता था और उसकी सागर की तरह बहती हुई सेना को और अपनी थोड़ी थोड़ी छोटी टुकड़ियों को तो उसने एक क्षण की भी देरी नहीं करी उसने तुरंत ध्वजा जो झंडा होता है उसको उतार करके नीचे फेंक दिया क्या युद्ध नहीं रखेंगे तो शिशुपाल रोने लगे कहने लगे महाराज जरा सा ये क्या कर रहे हैं वो रुक्मी को लिए जा रहा है और आप युद्ध से विमुख हो रहे हैं उसने कहा अरे रुक्मी रुक्मणी को छोड़ शिशुपाल वो तो रुक्मी को भी ले गया और ये देख नहीं रहे हो सामने चौड़ी छाती वाला बलराम खड़ा है और आज हमको बचाने वाला कृष्ण भी नहीं है इसमें ये अभी टुकड़े उड़ा देगा हाँ भलाई इसी में है कि चुपचाप लौट लो और जब उन्होंने झंडे ही गिरा दिए तो मर्यादित सेना वासुदेव की उन पर आक्रमण नहीं कर सकती थी जबकि असुर ऐसा करते थे तो लौटते भागते जरासंध संत को गरज करके बलराम ने कहा कि मेरी सेनाएं कौंडनीपुर भी पहुंची हैं और मैं वहां भी आपसे निपटने आ रहा हूं असुरराज तो असुरराज ने तुरंत अपने सेनापतियों से कहा कि अपनी सेनाओं के घेरे हटाकर कौंडनीपुर से दूर हट जाएं वहां समीप न रहें नहीं तो बलराम के हाथों सबको मरना पड़ेगा और वो भाग्या और इस प्रकार रुखीमणि का उद्धार करके श्री कृष्ण उसे द्वारिका लाए यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है और जब वो लेके आए और बलराम की सेनाओं में जाकर के फिर महाराज दीषमत को और कौंड्यपुर को भयमुक्त किया सेना है तो उनके सैनिक भाग ही गए थे कोई युद्ध नहीं हुआ था और इस प्रकार बलराम भी अपनी सेनाओं के साथ लौट गए जब देखा कि असुर सेनाएं आसपास कहीं नहीं है महाराज बीषमक को निरापद करके यादव सेनाएं भी लौट गईं ये आज से छह हजार वर्ष पूर्व की घटना है अतीत के युगों की वो अम्बावती अविधर्भ में अमरावती के नाम से प्रसिद्ध है आज भी वहां अंबा नदी है और अम्बावती स्थान भी है मंदिर भी है और वो टूटी हुई गुफा भी है जिससे रुक्मणी भागी थी और वो पत्थर की गुफा है और वो शिला भी यथावत है जिस शिला पर भगवान पांच दिन और पांच रात प्रतीक्षा में वहीं रहे थे उसी पर विश्राम किए थे कोई स्थान नहीं बदल रहा है लेकिन फिर भी हमारे इतिहासकारों को स्थान नहीं मिले भगवान तो रुक्मिणी को लेकर चले गए उस समय तो कुछ नहीं हुआ था लेकिन अंबावती जब हम पहुंचे तो शिशुपाल ने वहां से लौट करके पूरे मंदिर की उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था जो श्री कृष्ण का रुक्मणी ने बनवाया था और उसकी मूर्ति को मंदिर के खंभों को गणपति की मूर्तियों को और बाकी सारे स्तंभों को भी किसी गहरे कुएं या गड्ढे में डालकर के उसने बंद कर दिया था जिसके उपरांत में बरसों खोज होती रही क्योंकि रुक्मणी उसी मूर्ति को चाहती थी वो नहीं मिल पाई थी लेकिन सौभाग्य से वो मूर्ति भी अब मिल गई है और वो चट्टान पर बनी हुई है सॉफ्ट स्टोन पर नहीं है जो अपने में स्पष्ट करता है कि इसकी कार्बन डेटिंग 4000 बीसी ही है आज से 6000 वर्ष पूरी हम कथा में हैं अभी कथा में ही रहेंगे हाँ लेकिन वहां से सड़सठ मील दूर कौंडपुर है अब वहां भी गए और वहां देखकर कर स्तब्ध रह गए स्थान नितांत निर्जन है वहां की बस्तियां छोटे छोटे टीलों में बसी हैं मार्ग भी यथावत है लगता है असुरु असुर ने असुरराज जरासंध ने अथवा शिशुपाल ने बाद में उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया हो किसी समय में जिसकी सूचना संभवतः इतिहास को न मिल पाई हो उन टीलों की खुदाई करने पर आज भी वहां घर और नगर पूरा दिख जाएगा लेकिन पुरातत्व विभाग ने अभी तक वहां एक फावड़ा भी नहीं लगाया वो स्थान अभी भी जैसा का तैसा बना है मुगलों का इतिहास जरूर खोजना चाहेंगे वो लेकिन कृष्ण के इतिहास से इतिहासकारों को भी क्या लेना देना सेकुलरिज्म की बात है कहीं भगवाकरण ना हो जाए यह डर भी तो है और हम मानते हैं कि यह स्वतंत्र राष्ट्र है और हम इस देश के नागरिक हैं और हम अपनी सोच पर शर्मिंदा भी नहीं है बड़ी विचित्र बात है आज की ऋचा भी ले लें तो कथा में आगे बढ़े कहा पूर्व पूर्वयम हो मंदस्त सख्यम उजकी ऋचा है पूर्वय पूर्व काल में भी पहले भी इससे पूर्व भी अनंत काल तक अनंत युगों से पूर्व भी हो तरह से यज्ञों के द्वारा ही होता है इस आत्मा ने नो हम सब सबको मंदस्त मंद माने ज्योति स्था ज्योतियों में स्थापित किया था जब मट्टी ने फिर फिर मानव कर लिया था तो ये आत्म यज्ञ ही तो है ये आत्मा गोविंद ही तो है जो हमें लाया था मैं कोई एक दिन की एक व्यक्ति की कहानी नहीं सुना रहा मेरे साख्य और प्रमाण हर युग में हर ओर फैले हुए है ये ऋषि कह रहे हैं और हमारे ऋषि हैं सुनाशे आजीर्गति सुनाशे तीसरे ऋषि हैं और हम ऋग्वेद में है वह बता रहे हैं कि पूरा पूर्ण होत रह गिराज की रिचा है कि अनंत युगों से अनंत काल से पूर्व काल से यह आत्मा ही तो है जो यज्ञों के द्वारा मट्टी को अन्न और अन्न को गर्भ में शिशु का रूप देता है वही तो हमें मट्टी को फिर मंदाष्ट्र ज्योतियों से स्थित कर जीवंत करता है मां और बाप ना उंगली बनाना जानते हैं न अंगूठा बनाना आता है केवल अंधता और बंध जीना जानते हैं ये लोग अंधों की भांति क्यों क्योंकि गुरुकुल पढ़ के जो नहीं आए उम्र तमाम अंधों से जीते हैं मेरा मेरा गाते हैं और पूछते हैं स्वामी जी हमने कितने पुण्य कर लिए अब हमें किस लोक की प्राप्ति होगी सोचें विचार करें हम सब कि हमको बनाने वाला सचराचर का है या भेद है और हम सब संकीर्ण है नहीं। ना हम सब संकीर्णताएं जीते हैं विशांतता और अंधेरों में फंसे हैं लोभ की भक्ति करते हैं और पूछते हैं अभी कुछ और वैकुंठ भी मिलेगा क्या हम उस स्थान पर जाते हैं जहां मनोकामना पूरी होती है हम उस इस स्थान पर नहीं जाते जहां जा हमको हमारा सत्य दिखे हम उस सत्संग में नहीं जाना पसंद करते जहां हमको हमारी वस्तु स्थिति के दर्शन हो और हमारी तड़प उस अनंत की ओर जगह जिसे पाना मात्र हमारा इस मनुष्य योनी का इकलौता धर्म है उद्देश्य है एक ही यात्रा है बाकी सब तो छूट जाएगा लेकिन नहीं क्योंकि हम गुरुकुल शिक्षा से वरद नहीं हुए हैं इसीलिए हर सांस भटक रहे हैं ये ऋचाएं जब आपके पूर्वज अपनी बाल्यावस्था में गुरुकुल में आकर के पढ़ते थे हमसे उनके मन के घड़े जब वेद की इन ज्योतिर्मा ऋचाओं से भरते थे तो क्या वो कभी संकीर्णताएं जी सकते थे और आज आप क्या कभी कभी कभी, कभी संकीर्णताओं से बाहर आ सकते हो कितना बड़ा विरोधाभास आप में और आपके पूर्वजों की सोच में आ गया है और तुम धर्म गाते कभी खाली नाटकी पूछा नहीं कि अगर उसने फिर मट्टी को नहीं चूमा तो तुम मनुष्य तो क्या कीट की योनि भी नहीं पा पाएगा क्योंकि वो यज्ञ है वो आत्मा है वही लाता है तुझे और कोई नहीं जानता तो किस झूठ और कपट को तू जिए जाता है मैं करता हूं मेरों के लिए करता हूं मेरों में मेरे लिए करना है दूसरे के लिए क्यों करेंगे इस झूठ के साथ तू तो कौन सा जन्म कौन सी हो पाएगा जरा पूछ ईमानदारी से अपने आप से खाली झूठे दंप जीना मिथ्या मिथ्याभिमान जीना एक सांस एक धड़कन तू तो अपने आप को नहीं दे पाया अरे तो तू चौधरी कब बन गया था तू दाता विधाता कहां से हो गया था तू न्यायाधीश कहां बन बैठा था नहीं पूछते हैं हम और उस पाप को छोड़े बिना भक्ति नहीं मिलनी है और उस पाप से लिपट के ही जीना चाहते हैं हम पाई के कैसे और आश्चर्य है कि मैं दूसरों की बुराई तो बिलोना जानता हूं अपने इतने कड़वे महल को भी मुझे धोना नहीं आता है क्यों कि सारे सत्संग सर के ऊपर से गुजर जाते हैं और मैं आसक्तियों की लिप्साओं की झूठ कपट और की और संकीर्णताओं की दलदल से निकलना ही नहीं चाहता हूं फिर मैं मनुष्य हूं या दलदल का कीड़ा हूं मैं पूछता नहीं हूं अपने से क्यों नहीं पूछता हूं मैं अपने से क्यों नहीं मुझे तड़प जलती है जानता हूं अमर नहीं हूं मौत मेरा पीछा कर रही है और फिर भी मैं जागना नहीं चाहता हूं क्यों क्यों नहीं जागना चाहता इसी की दोहाई है इस ऋषा में पूर्व पूर्वयम पूर्वयम इसके पूर्व काल में भी हम सबको हो तरह से उस यज्ञकर्ता ने यज्ञों के द्वारा हमें उस भस्मियों को आहुति देकर के मैं हम सबको मंदस्थ था मंदस्थ हाँ, इस्ता का इस्ता हो जाएगा रहेगा उसी में हमको मंद माने ने स्थित किया था मट्टी चली थी मट्टी बोली थी मट्टी सुनती थी मट्टी ने घर द्वार बनाए थे मट्टी ने बन बनकर मनुष्य परिवार बनाए थे मट्टी जिये थी उसमें कल्पनाएं आई थी उसमें स्वप्न जगह थे जड़ मट्टी में और वो हम सब थे मनुष्य के रूप आज मुझे ये सब याद क्यों नहीं है आज मैं अपने सत्य को भूल क्यों जाता हूं से मन दस्त सख्या उस सखा में मित्र भाव में सखे भाव में हमें मट्टी से फिर मनुष्य के रूप में आत्मा ने उतारा था जो अभी आपसे कह रहा था कि कृष्ण की लीलाओं का जो आध्यात्मिक कृष्ण है जो ईश्वर कृष्ण है वो आत्मा है और जीव मात्र गोपी है हर दे में गोपी और आत्मा जहां गोविंद है वहीं गोपी है और वहीं जीवन के क्षणों का महारास है यही बात यहां भी वेद में कह रहा हूं न कि आप वहा मटकने नाचने लगो और उनको भी नचाने लगो और नाटक ड्रामे करने लगो मैंने आत्म तत्व पढ़ाया था आपको आज से छह वर्ष पूर्व कृष्ण के काल में भी इतिहास को जो आपका पूज इतिहास था उसे आत्मा का नाम देकर मैंने हर व्यक्ति को उसी के जैसा सुंदर मनोहर और चरित्रवान बनाना चाहा था आज आपने उसी का चरित्र लूट डाला पूर्व हो तरह सुनू मंदस्ता सख्या से जा उसने मित्र भाव में कहते मित्र भाव में एहसान नहीं होते मित्र भाव में लेना देना नहीं होता है मित्र भाव में छोटा और बड़ा भी नहीं होता है सखे का सखा सखा ही होता है क्या बात कही है यहां उस आत्मा ने हम पे एहसान नहीं किया था कहीं जताया भी नहीं था तुमने तो किसी को जरा सा दिया तो तुम दम से फूल गए मां तो भगवान को भी ये दे आया। ना देख से चल उसने तो सब कुछ मित्र भाव में किया बड़े मधुर मनोरम भाव में किया उसने सांसों के लिए जताया नहीं धलकनों की फीस मांगी नहीं मट्टी को सपनों से कल्पनाओं से क्रियात्मक शक्ति से सोच और विचार से वाणी से झुति से बरद किया और वो कुछ बोला नहीं उसने कुछ चाहा नहीं क्योंकि मित्र मित्र आपस में लेते देते भी ना ऐसा करते हैं ना कोई व्यवसाय करते हैं और ऐसी आत्मा से उत्पन्न तुम व्यवसायी बने तुम मतलबी बने तुम संकीर्ण बने और तुमने मेरा तेरा गाया तुमने जाते बनाई तुमने जाती लड़ाई एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते गाते रहे और जाते बना के लड़ाते भी रहे तुम्हें तो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव रखना था और तुम मनुष्य मात्र में ना देख पाए देखो वेद क्या कह रहा है और देखो संप्रदाय क्या गा रहे हैं वो कहां जाएंगे और उनको गुरु धारण करके तू जाएगा सोचो सोचो विचार करो मत भूलो कि उम्र एक तेज आंधी की तरह तुम्हारे ऊपर से गुजरती चली जाएगी गुजर जाएगी तो फिर मौत की काली चादर आएगी सोचो कि समय कम है अब ना जागोगे तो कब जागोगे इस प्रकार ही ऐसे ही जैसे उसने मुझे बनाया है वैसे ही ऊशु नई सुबह के लिए अनंत की राह में नए जन्म की भोर के लिए श्रुधि गिराहा वीरों के इस ब्रह्म ज्ञान से जीवन को वरद कर इन्हें अपने जीवन में धारण कर वेदों की राह चल जो श्रुतियां दिखा रही हैं जो श्रु श्रुतियां दिखा रही हैं धी उसी को बुद्धि बना उसी को धारण कर आज भेदभाव जला दे असत्य ज्ञान फूक दे यदि अनंत पाना है तो गोविंद आपने कहा था वेद पढ़ाओ कहा था वेद जरूर पढ़ाएंगे और कहा था कि ऐसे पढ़ाएंगे कि आठवीं फेल लड़का हो या मानस पढ़ लेती गहनी हो हम वेद पढ़ाएंगे वो आगे तत्क्षण पढ़ाएंगे इसीलिए ब्लैक बोर्ड पर रिचाएं लिख देते हैं पूरे शब्द अर्थ के साथ और प्रवचन को भी हाँ भक्त लोग कैसेट में करवा देते हैं कि जो इनको दोहराना भी चाहे दोहरा सकते हैं और जब आप इनको ऋषाओं को पढ़ के दूसरों को पढ़ाएंगे तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप अभ्यास करेंगे इस राह चलने का आपको बार बार सुधी होगी आपका उद्धार होगा क्योंकि जब आप दूसरों को उपदेश दे रहे होंगे तो उसमें एक श्रोता के साथ एक वक्ता के साथ एक श्रोता आप भी तो होंगे आप भी तो सुन रहे होंगे आपका जरूर उद्धार होगा जहाँ बैठिए वेद गाइए सब कुछ सुनाइए शायद किसी के बुझे दिए में लपट उठाए शायद किसी का धूल में बदलता जीवन फिर अनंत की राह पाए और आपका तो उद्धार जितनी बार सुनाएंगे आप सुनेंगे आपका अभ्यास आगे बढ़ेगा संभव है वासनाओं की भेदभाव की बेड़ियां आपकी भी कट जाएं और आपके हाथ में विष की जगह अमृत आ जाए स्वयं पीने के लिए और दूसरों को पिलाने के लिए तो कहा इमा श्रुधि इमा ऊषु श्रुधि गिरा इस प्रकार ऊषु उष्मान उश सूर्य होता है भोर होता है ऊषु एक नई भोर के लिए एक नए अनंत देवत्व में जीवन पाने के लिए श्रुधि श्रुतियों की राह को बुद्धि में धारण कर गिराहा और उस ब्रह्म ज्ञान को अपनी वाणी से वरद कर उसे ही कहा उसी में बस जा मैं पूछता हूं वेद की सृचा में इसके एप्लीकेशन में आपको तकलीफ क्या है इसने ये नहीं कहा था कि काम धंधा छोड़ देना इसने ये नहीं कहा कि घर द्वार छोड़ देना इसने कहा भाव बदल ले भले वही रहे सब कुछ वही कर लेकिन जो सत्य है उसके निमित्त हो जा आत्मा के निमित्त होकर उसी का दूत बन के कर आसत भाव का परित्याग कर दे यदि तुम इतना सा भी नहीं छोड़ सकते तो बताओ तुम भक्त कैसे बन सकते हो सत्संग सुने नहीं जाते हैं सुने भर ही नहीं जाते हैं सत्संग हर सांस जिए जाते हैं जो जी रहा वही पाएगा तो रुक्मी को लेकर के श्री कृष्ण जब द्वारिका आए बलराम बड़े प्रसन्न थे कि अब कृष्ण का विवाह रुक्मणी से होगा लेकिन बलराम ने कहा कृष्ण ने कहा बलराम से दाऊ ये विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक नंद और यशोदा ब्रज से न पधारें, सभी गोपियां हैं उनके आशीर्वाद के बिना कृष्ण विवाह नहीं करेगा राधे को आना होगा दूत भेजे गए वृंदावन उस महातपस्विनी ने य श्री राधा कृष्ण से मैंने बताया था ना आपसे बहुत बड़ी थी अठारह बरस से अधिक बड़ी थी उन्होंने कहा कि वासुदेव जब यहां से गए थे तो शीघ्र लौटकर आने के लिए कह गए थे जब तक गोविंद नहीं आएंगे हम कहीं नहीं जाएंगे पहले नहीं को आना हो दस वर्ष की आयु को पूरा करता बालक जो वृद्धाबन से गुजर गया था वह अब तक लौटा नहीं है वे पधारें वे आए और हम सबको साथ लेके जाए हम उनके साथ ही चलेंगे दूतों ने लौट के बता दिया कि न गोप न ना गोपियां आएंगी न गौं आएंगे न नंगाएंगे न यशोदा आएंगे न श्री राधे ही आएंगे नारायण ना ना आप जब तक स्वयं नहीं जाएंगे और उन्हें अपने साथ नहीं लाएंगे वे नहीं लौटेंगे और तब द्वैर्धीश उनको लेने के लिए वृंदावन पधारे थे वृंदावन की वो घोर भी गोविंद को पाके धन्य हो गई थी लगा कि जैसे एक लंबे अंतराल के बाद फिर वृंदावन जी उठा है क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे जीवन वृंदावन में भगवान लौटे तुम नहीं चाहोगे कि यह कथाएं जो सर के ऊपर से उधरती जा रही है यह हमारे मन आंगन में उतरे क्या आप नहीं चाहेंगे कि आत्मा का ज्योति रस आप में सदा के लिए वास करे तो क्या उसके लिए आप थोड़ा सा भी त्याग नहीं करना चाहेंगे ये प्रश्न है कि क्या आप थोड़ा सा भी परित्याग नहीं करना चाहेंगे क्या थोड़ी सी भी अपनी बुराइयों को अपनी विषांतता को अपनी आसक्ति को और विचारों की संकीर्णता को क्या आप छोड़ना नहीं चाहेंगे और इससे मिलता आपको क्या है ईर्षा द्वेश तनाव कल की चिंता भय और आतंक और क्या मिलता है यदि आज आप उसके मनोहारी रूप को अपने में बसा लें तो हर क्षण की मंगल शांति है आपको उस ड्यूटी का रिजल्ट क्या होगा इसकी आपको चिंता नहीं है क्योंकि फल तो वो देगा कर्म रहने व अधिकारे ड्यूटी में आए, मेरे एफर्ट्स में खोट ना आए, मेरी ईमानदारी में, में खोट ना आए और जब आज भी मेरे झूठे अन्न को कोई एफडी डी रक्त में नहीं बदल सकती मेरा आत्मा ही बदलता है तो मैं उस झूठ के बोझ को लेकर जीव क्यों मैं उस असत्य को इस सत्य मानकर जिंदगी के हर क्षण को अपने खुदी विष्किल इंजेक्शन क्यों लगा रहा हूं विषैला क्यों बना रहा हूं हमें सोचना है हमें पूछना है अपने आप से हमें याद रखना है कि हम अमर नहीं है हमारे जो पूर्वज थे हमारे सामने चले गए बहुतों के सामने उनके अग्रज भी चले गए बहुतों को उन्हें बहुतों के शव अपने कंधों पर उठाए हैं मैं और मेरों को भी हम कहाँ बचा पाए थे तो हमें पूछना है अपने आप से कि झूठ असत्य और ज्ञान के साथ हम कब तक यू ही निपटते रहेंगे हम क्यों नहीं इस वेद की ऋचा को अपने जीवन का अमृत बनाएंगे हम इस ऋचा को दोहरा लें। पूर्व एम वो तरह से मूल मंद स्था सख्य इम ऊषु श्रोधि गिरा पूरा व्यम अनंत काल से पूर्व काल से सदा सदा वो तरह से अभी के द्वारा यज्ञ करके मेरा आत्मा ही मुझे भस्मियों से अन्न से नाना योनियों में लाता रहा है मन रस्था उन ज्योतियों में ज्योतिर्मय बनाता रहा है जीवंत करता रहा है क्या ये सच नहीं है अगर यह सच है तो मेरा बेटा तेरा बेटा ये कहां से आ गया शरीर कहीं ही कोश हमें कोई बना नहीं पाया तो हमने इतने झूठ और दंभ क्यों जिए हमें पूछना है कह रहे अब तक जो हुआ सो हुआ अब भेदभाव नहीं करेंगे सीए राम मैं सब जग जानी मानेंगे सब जग कहा है जन नहीं कहा है जीव मात्र की बात कर रहा हूं प्राणी मात्र की चर्चा है यहां चलो आज सबके गले लगेंगे सबने में अपनी